शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जब तुम स्वर्ग लोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मीना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया फिर खड़ी हो वे गिरकाम मीना अपने पति से विनयपूर्वक बोली मीना ने कहा प्रार्थनाथ उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा गिरजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए आपको मेरा नमस्कार है ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। थीरोमणी हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया हिमालय बोले देवी मेनके मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ सुनो भ्रम छोड़ो मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादा शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करें। मैं इनके यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद हिमवान की यह सुनकर मीना को बड़ी प्रसन्नता हुई वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टपात करके मीना के मन में बड़ी व्यथा हुई उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए फिर तो गिरिप्रिया मीना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली पार्वती ने कहा माँ तुम बड़ी समझदार हो मेरी यह बात सुनो आज पिछली रात्रि के समय ब्राह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है उसे बताती हूँ माता जी स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः का सुनाया मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले गिरिराज ने कहा प्रिय पिछली रात में मैंने एक भी एक स्वप्न देखा है मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ तुम प्रेमपूर्वक उसे सुनो एक बड़े उत्तम तपस्वी थे नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे उन्हें लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभू यही ही हैं तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी सुमुखी यदि मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया अतः प्रिय मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए इस समय यही उचित जान पड़ता है तुम निश्चित समझो यही मेरा विचार है